सौरभ सहृत योगी चित्त हृतापमशम मुनिहंस्यम सन्मानि पर दातापदा वत मंद सुभग चार चितवनि भली रविकुलमिकुल कुल चंद जय श्री राघव मैथिली गिरार्थ जलवी समिन्न भिन्न, न भिन्न सीता राम पद जिन पद ya ra ma si ya ra Keep uh on. -huh. सीता सीताराम महाराज की श्री हनुमान महाराज की श्री गौरी शंकर भगवान की श्री राधा कृष्ण भगवान, भगवान की श्री तुलसीदास जी महाराज की जय श्री गुरुदेव भगवान की सब संतन की सब भक्तन की जय जय जय श्री सीता जय जय श्री राधे नमः पार्वती पतह हर हर महान कोमल चेत अतीत दया या हमारे श्री राम जी का स्वभाव है उनका चित्त अत्यंत कोमल है वे दिनों पर दया करने वाले हैं और बिना कारण कृपा करने वाले हैं बिना कारण कारण करुणा वर्णालय आज श्री हनुमान जी की चारु चरितवली का गायन करना है आप ऐसे सोचें कि श्री हनुमान जी में श्री राम जी समाये हुए हैं जास हृदय आगार बसई राम सर चाप कर और ऐसे समा गए हैं मुझमें समा जा इस तरह तन प्राण का जो तौर है फिर न कोई कह सके मैं और हूं तू और है इसीलिए श्री राम जी का स्वभाव ही श्री हनुमान जी में प्रकट हो गया है हनुमान जी भी कोमल चित, उनका चित्त बड़ा कोमल है उदाहरण श्री विभीषण जी ने कहा जानिया ना था करी कृपा भानुकुल ना था क्योंकि या तामस तन कछु साधन नानी पद सरोज मन क्या हम पर कवि कृपा करेंगे भगवान इतना सुनते ही श्री हनुमान जी रोमांचित हो गए उनके नेत्रों से आंसू बरसने लगे श्री हनुमान जी ने कहा कि विभीषण जी मैं तो यही सोचता था कि मुझे देखने के बाद कोई भी व्यक्ति ऐसा प्रश्न नहीं करेगा जैसा आपने किया क्यों श्री हनुमान जी ने कहा कि आप तो ऐसे सोचो कि जब वानर पर कृपा हो सकती है तो क्या नर पर कृपा नहीं होगी? आप कहते तामस तन काधन नाई हनुमान जी कहते हैं कहा कवन में परम कुलीना मैं कौन सा परम कुलीन हूं आप कहते हैं आप राक्षस हैं हनुमान जी कहते हैं मेरा जन्म ही वानर कुल में हुआ और अगर विचार करके देखो तो जो छह विकार हैं काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये वानर जाति में सभी दिखाई पड़े विशेष रूप से काम वानर जातिया क्रोध बंदर को कितना क्रोध आता कैसी घुड़की देता तुरंत को जरा झरा बिल्कुल खाने को तैयार काम है क्रोध है <coughs> लोभ इतना कि खाए सुखाए आगे के लिए भी रख ले उसके पास रखने की जगह है यहाँ गले के नीचे उसमें भर के रख लेता है ये लोभ ले मोह तो इतना कि मरे हुए बच्चे को भी अपने छाती से चिपकाए रखता है बहुत दिन तक नहीं छोड़ता ऐसा मोह और मद मत इन सब विकारों से भरे मान तो हनुमान जी ने कहा उसी वानर कुल में मेरा जन्म हुआ जिस कुल की यह परंपरा है कि प्रात ले जो नाम हमारा ते दिन ता ही न मिले आहार या हनुमान जी के नाम से प्रयोजन नहीं है कि हनुमान जी का नाम लेने से सवेरे सवेरे भोजन नहीं मिलता एक सजन हमसे कह रहे थे क्या सचमुच मुझे हनुमान जी का नाम सवेरे सवेरे लेने से भोजन नहीं मिलता तो हमने कहा हमसे क्या पूछते हो किसी दिन हनुमान जी का नाम सवेरे सवेरे लेकर देखो पता लग जाएगा तो बोले आप अपना अनुभव बताओ हमने कहा हमारा अनुभव तो यही है कि हमें तो हनुमान जी के नाम से भोजन मिलता है सवेरे सवेरे हनुमान जी के नाम लेते और दिन भर भोजन मिलता है हनुमान जी अपने लिए नहीं कह रहे हैं यह हनुमान जी कह रहे हैं उस कुल के लिए जिस कुल में उनका जन्म हुआ है बानर कुल का कि बानर का नाम बंदर का नाम सवेरे सवेरे ले लो तो दिन भर भोजन ना मिले ऐसा कुल है और भगवान कह ये श्री हनुमान जी ने कहा जब हमारे ऐसे कुल पर भगवान की कृपा उस बानर जाति में मेरा जन्म हुआ इतनी कृपा तो जब भगवान की कृपा पर हो गई तो क्या नर पर नहीं होगी क्या तुम इन विकारों से परेशान हो हम में ये दोष है हम में ये दोष है हम में ये दोष है दो अरे छोड़ो भगवान की शरण ग्रहण करो भगवान पर भरोसा रखो ये हनुमान जी कितना कोमल चित्त है जो अपने को पतित माने अधम माने अकुलीन माने और हम लोग कितना अभिमान हे भगवान एक के परिवार में एक भिखारी आता था वो रोज कहे मैया कुछ मिले मैया कुछ मिल जाए कुछ मिल जाए सास से रोज मना कर दे कुछ नहीं है बाबा जाओ रोज मना करते कुछ नहीं है बाबा जाओ एक दिन भिखारी आया सास पड़ोस में कहीं बैठने गई थी घर में नहीं बहु थी बहू थी बहू ने भिखारी को देखा तो बहू ने मना कर दिया कि बाबा कुछ नहीं है जाओ बात तो वही हुई पर भिखारी आगे बढ़ा रास्ते में सास मिल गई सास ने देखा कहाँ गए थे भिखारी ने कहा तुम्हारे घर गए थे कुछ मिला नहीं, नहीं। क्यों बहू ने मना कर दिया अब सास रोज मना करती आज बहू ने मना कर दिया सास को बड़ा क्रोध आया भिखारी से बोली लौट कर चलो बहू कौन होती मना करने वाली कल से आई और अपनी चलाने लगी भिखारी ने सोचा दोनों के झगड़े में हमें फायदा होगा भिखारी भी लौट कर आ गया अब सास ने बहू को जो डांटना शुरू किया तूने मना कैसे किया तू होती कौन है मना करने वाली? तो बहू ने कहा कि माता जी रोज आप मना करती थी आज तो जो मैं करूँगी सो तू करेगी मेरी बराबरी करेगी? तूने मना कैसे किया इतना डांटा उस बहू को कि बिचारी चुपचाप सुनती रही भिकारी ने सोचा अब हमें कुछ मिलेगा सास जो बोली मना करती तो मैं करती तू कौन होती मना करने वाली और ये कहकर भिखारी से बोली बाबा जाओ कुछ नहीं है मैं मना कर रही जाओ जाओ बोलो ये हमारे अभिमान का हाल है अरे बहू नहीं कर दिया था तो क्या बिगड़ गया था? जरा जरा सी बात में अभिमान दो आदमियों में झगड़ा हो गया एक ने कहा ऐसा तमाचा मारेंगे तुम्हारे बत्तीस दांत नीचे आ जाएंगे दूसरा भी क्रोध में था कहने लगा हम ऐसा तमाचा मारेंगे कि तुम्हारे चौंसठ दांत नीचे आ जाएंगे तो तीसरा बोला कि जरा होश में चौसठ दांत होते भी हैं तो तो अभिमानी आदमी गलती तो हो ही गई थी पर गलती माने कैसे का उसने कहा कि चौसठ दांत होते भी हैं वो तुरंत बोला कि हम जानते थे हम दोनों के झगड़े में तुम तीसरे जरूर बोलोगे पहले से पता था इसलिए बत्तीस नातीस के बत्तीस तुम्हारे चौसठ पूरे अब क्या इलाज है इसका हा? अभिमानियों की कहानियां बड़ी अद्भुत अद्भुत है वो कभी अपनी हार स्वीकार कर ही नहीं सकते चाहे जो कुछ हो जाए एक नुमाइश लगी थी घोड़े पर बैठकर जो दिखा दे दो हजार रुपए इनाम और घोड़ा अच्छे सवार को भी गिरा दिया एक अभिमानी आदमी बोला में बैठू बैठा घोड़े ने छलांग लगाई एक हाथ आगे दूसरी छलांग गर्दन पर तीसरी छलांग गिर गया, लोगों ने कहा गिर गए गिर गए गिर गए गिर गए खड़ा हुआ बोले काय के गिर गए इनाम दो हम जीते हैं कहा ये धूल तो झड़ाओ बोले धूल बाद में झड़ाएंगे हम जीते हैं। कैसे जीते है? उस आदमी ने कहा घोड़े ने छलांग लगाई हम एक हाथ आगे बढ़ दूसरी छलांग एक हाथ और आगे बढ़ और तीसरे में गिर गए उन्हें गिरे कहा अब घोड़े ही खत्म हो जाए तो हम क्या करें हम तो आगे ही बढ़ रहे थे आगे बढ़ रहे अब लोग इसके बाद भी हार स्वीकार नहीं कर रहा आजकल आपको तो ऐसे लोग बहुत मिले छत पर टहलने वाला आदमी पान खाए टहल रहा था सड़क से दूसरा आदमी निकला बिना नीचे देखे पान की पीठ चला दी उस बेचारी के सिर पर गिरी उसने हाथ जोड़कर ऊपर देखकर कहा कि भाई साहब नीचे देखकर नहीं ठुक सकते तो सॉरी बोलना चाहिए बोला क्या क्या बात है नीचे देखकर नहीं ठुक सकते तो बोला तुम ऊपर देखकर क्यों नहीं चलते तो उसने कहा गनीमत है कि ऊपर नहीं देख रहे थे नहीं सिर का स्थान मुही ही होता इन अभिमानियों का कोई ठिकाना नहीं हमें जरा जरासी बात का अभिमान क्यों क्योंकि हमारा चित्त कोमल नहीं है कठोर चित्त है चाहे कोई लाख कोशिश करे पर हम हम तो हम हम हम तो पर हनुमान जी मैं बानर कुंड पतित हूं मुझ जैसे पर कृपा होगी तो क्या आप पर कृपा नहीं होगी दूसरे को भरोसा दिलाना अपनी दीनता बताना अपने को अकुलीन समझना यही कोमल चित्त का लक्षण है हनुमान जी ने ब्राह्मण रूप में दर्शन दिए विभीषण जी को पर ब्राह्मण ही नहीं बने रहे कितना बढ़िया संकेत है कि ब्राह्मण होना तो अच्छी बात है ब्राह्मण होना तो अच्छी बात है पर ब्राह्मण ही बने रहना खराब है हनुमान जी तो तुरंत वानन के रूप में विभीषण जी जब आप अपने को राक्षस कह रहे हैं तो मैं तो बंधन हूं मुझ पर कृपा हो गई तो कृपा आप पर ही होगी क्योंकि कृपा करना भगवान का स्वभाव है कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी कृपा की न ही रहती अदालत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी कृपा की न तुम न पाते गरीबों की दिल में जगह तुम न पाते गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हार न हो आदत तुमारी न हो आदत तुमारी गरीबा भी तुमिया आदत तुम गरीबों की दुनिया पौसे है बाहत तुम्हारी कई पौसे है पाहत तुम्हारी कृपा की न हो तु आदत तुम्हारी कृपा की न हो होते हाकिंग न मुल होते न तुम होते हा न तुम होते हाकि न घर घर में होती इबादत तुम्हारे हर में होती इबादत तुमारीबादत तुम्हारी कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी कृपा की न होती हो गो है शौकता वो अमानत तुम्हारी पाकी न हो जो आदत तुम्हारी पिपाजी न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ले अदालत तुम्हारी रु पाकि न जो आदत तुम्हारे बाकी हो दियो आदत रुहा बादल का स्वभाव है बरसना चाहे कोई तालाब बनाकर बैठा हो तो पानी वहां ठहर जाएगा भर जाएगा और तालाब नहीं बनाया तो बह जाएगा पर बरसेगा जरूर जैसे बादल का स्वभाव है बरसना वैसे ही भगवान का स्वभाव है कृपा करना कारण बिनु रघुनाथ कृपाला लाल का रघुनाथ सूर्य समय से उगता है अब कोई अपने मकान का दरवाजा बंद किए रहे तो उजाला कैसे जाए भगवान श्रीराम सूर्य वंशी है सूर्य की तरह कृपा बरसा रहे हैं हम अपने किवाड़ बंद किए हैं और अगर कपट के कपाट खोलते हैं तो कृपा से भर जाए हमारा आपका जीवन देखो मकान बनाया सूरज तो हो गई था हमने अंदर आने से रोका उसे मकान बनाया दरवाजे लगा लिया पर मकान में दरवाजा होगा तो रोशनी अंदर आएगी अजय एक बात और सोच चाहे दरवाजे से आए चाहे रोशनदान से आए चाहे खिड़की से आए पर रोशनी सूरज की ही है न दरवाजे की ना खिड़की की न रोशनदान की इनके द्वारा आती है इसी तरह कृपा तो, तो भगवान की तो है चाहे जिसके जाए द्वारा रहे इसीलिए इसी तो हम गुरुदेव को द्वार बोलते हैं, गुरु द्वार, गुरु द्वार की तरह होता है और द्वार का इतना ही अर्थ है जो ऊपर से आने वाली रोशनी को आने दे वही द्वार है जय द्वार और दीवार में ज्यादा अंतर नहीं है दीवार में से कुछ हटा दो तो द्वार है और द्वार में कुछ लगा दो तो दीवार है दीवार में से कुछ हटा दो तो द्वार है और द्वार में कुछ लगा दो दीवार है बस जिनके भीतर अहंकार का कुछ लगा है वो दीवार की तरह है और जिनके अहंकार का कुछ हट गया है वे द्वार की तरह है और कृपा भीतर आने लगती है प्रवेश करने कृपा की ना, ना होती जो आदत तुम्हारी श्री हनुमान जी कहते हैं हम पर कृपा हुई है, है। तुम तो पर भी होगी अवश्य होगी भरोसा रखो विभीषण जी ने कहा हनुमान जी हमें भगवान का भरोसा तो है लेकिन हमारी, हमारी परिस्थिति बहुत खराब है सुनो पवन सुत रानी हमारी दसन न महा गी षण जी कहते हैं हमारी रहनी ऐसी है जैसे बत्तीस दांतों के बीच में अकेली जीव कितना बढ़िया उदाहरण है इस उदाहरण को समझने के लिए कोई पुस्तक नहीं पढ़नी किसी से पूछने नहीं जाने ये दांत और जीव तो भगवान ने सबको दिए दिए हैं कि नहीं दांत और जीव अच्छा जिनके मुंह में मान लो अभी दांत ना हो तो कभी तो रहे ही होंगे और दांत जीव के व्यवहार का सबको अनुभव है धोखे से भोजन करते समय दो दांतों के बीच में अन्न का कण साग का तृण फंस जाए दांतों के बीच परेशान कौन होता है जीव बार बार कुरेद कर निकालने की कोशिश करेगा नहीं निकलेगा फिर अपनी जगह आएगी फिर जाएगी फिर आएगा फिर जाएगा चैन से नहीं बैठेगा अच्छा जीव से पूछो कि ये समस्या, समस्या तो दांत, दांत की है तुम क्यों परेशान हो? बोलो बोलो समस्या तो दांत दांतों दांत की है जीव क्यों परेशान जीव को तो कोई परेशानी है नहीं आराम से बैठे यही होता है समस्या संसारी व्यक्ति की होती है और परेशान संत होते हैं किसी तरह इसका भला हो जाए इसका कल्याण हो जाए बार बार चेष्टा करेंगे फिर जगाएंगे फिर कोशिश करेंगे नहीं संतों की अपनी क्या समस्या भगवान की कृपा से है? मस्त राम जी अपने बंदों की खुदवा खुद करते हैं निगरानी नया बिस्तर नया मंजा नया, नया दाना नया पानी और एक महात्मा तो कहते थे युगल सरकार जब सिर पर तो मस्ती दिल में रहती है किसी की नाव पानी में यहां रेती में चलती है राम जी के भरोसे रहने वालों की मस्ती का क्या कहना है? एक महात्मा थे प्रज्ञाचक्षु चक्षु और मस्ती, तो मस्ती से घूमते थे।, थे अकेले उन्होंने चारों धाम की यात्रा की पैदल पैदल बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री हर जगह अकेले, अकेले, अकेले।, अकेले। तो मस्ती से रहते तो तो मुगल सराय के रेल स्टेशन पर खड़े थे मुस्कुराते थे। एक आदमी ने देखा कि ये बाबा जी बड़े प्रसन्न हैं और इनके साथ भी कोई नहीं अंधे आदमी अकेले खड़े हैरान परेशान भी नहीं उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज आपको कुछ मिल गया है कुछ फायदा हुआ है बाबा बोले हां फायदा हुआ बहुत बड़ा फायदा हुआ एक लाख का फायदा तुम्हें करा दे अरे महाराज बताओ क्या करें महात्मा बोले कहाँ जा रहे हैं कहा पटना महात्मा बोले हम भी पटना जा रहे हैं टिकट ले लिया का नहीं लिया बोले तो दो टिकट ले लिया वो आदमी गया एक लाख का फायदा होना था दो टिकट लेकर आया महात्मा बोले टिकट ले आए हमारा हमको तो दे दो टिकट लेके जेब में डाल दिया अब वो बहुत देर तक तो रुका फिर उसने कहा कि महाराज वो एक लाख का फायदा है महात्मा हासकर बोले, बोले बोले कहने लगे एक लाख की एक बात बता रहा हूं हां बताओ होले हाँ बता। हाँ बता। हाँ बता। हाँ यह चमत्कार नहीं ईश्वर की कृपा का तो फिर और, क्या, और क्या है जेब तुम्हारी हो खर्च हमारा मेरा टिकट लेकर तुम आए मुझसे क्या जान पहचान तुम्हारी तो जो इतनी व्यवस्था करता है जगह जगह तो भी हम तो प्रसन्न प्रसन नहीं रहे तो और क्या करें हर जगह मन लगा मेरा राम फकीरी में मन लगा मन लगा पथुरी में मन का मेरा ला पथुरी में I'm a part of you. ऐसा नहीं कि अमीरी में सुख नहीं है अमीरी में बड़ा सुख है लेकिन जो फकीरी में सुख है वो अमीरी में भी नहीं है नहीं है क्यों नहीं है देखो आजकल लोग चले जाते हैं पैसा एटीएम से निकाल लें का साथ लेकर जाए खाता है अज़ा, अज़ा, कोई बड़ा बड़ा आदमी बहुत अमीर होगा तो का का। अपना अपना अपना मकान मकान, मकान। है? है उस उस शहर में में भी भी तीर्थ ये सुख है अमीरी का। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि कितने ही कोई अमीर क्यों ना हो हर जगह तो मकान नहीं होगा हर शहर में नहीं होगा कितने ही बड़ा आदमी लेकिन फकीर फकी? साधु साधु इसलिए प्रसन्न रहता है कि हर एक शहर की कौन कहे हर आदमी की जेब में उसका खाता है जब भगवान ने सब जगह इतना इंतजाम कर रखा है तो उससे बड़ा सुखी और कौन होगा और ये देने वाले का एहसान नहीं है भिखारी में और भिक्षु में एक ही अंतर है संत में एक ही अंतर है भिखारी को अगर कोई कुछ देता है तो देने वाले की कृपा है उसने भिखारी को कुछ दिया और किसी साधु को कोई कुछ देता है तो ये देने वाले की नहीं लेने वाले की कृपा है कि उसने उसका अन्न स्वीकार किया भिक्षा स्वीकार की इसीलिए संत को हम भिक्षा देते और हाथ जोड़ते हैं और भिखारी को देते तो भिखारी हमें हाथ दौड़ता हुआ जाता है बहव रे बहब रे आप सोचो क्योंकि भिखारी भीतर हमारा चिंतन करता रहता है कि हमें वो देंगे हमें वो देंगे हमें वो देंगे और महात्मा भीतर ही भीतर भगवान का चिंतन करता रहता है कि हमें वो देंगे कहां से दिलाएंगे कैसे दिलाएंगे वो जाने हम तो निश्चिंद होकर सो रहे बाबा रे बबा रे बबा रे मौज फकीरा दी बबा रे बबा रे बाबा रे मौज फकीीरा दी बबा रे मौज फकीीरा दी मौज फकीीरा दी मस्ती कभी तो रहें दे महल तुम कभी तो रहें दे महल तुम कभी तो रह दे महल तुम कभी तो रह दे महल तुम कभी तो रह दे कभी तो ले तुम्हें ले कभी तो गली बाबा रे बाबा रे बाबा रे बाबा रे बाबा रे कभी बड़े आलिशान महलों में रह जाए तो भी वही मस्ती कभी दूध बेचने वाले ग्वालों की गली में जाके सो जाए तो भी वही वस्ती है कभी तोड़े शाल दुशाले कभी कभी तोड़े शाल दुषाले कभी तोड़ें साल दुषाले कभी कभी तोड़े साल दु साल कभी कु लीला नहीं बाबा रे बाबा बाबा रे बाबा रे बाबा ऐसे संतों के लिए कहा गया पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश है साल दु साले उड़ तो भी वही आना और गुदड़ी उड़ तो भी वही आना एक महात्मा वृक्ष के नीचे सो रहे थे उस देश के राजा निकले देखा सर्दी में संत के शरीर पर कोई वस्त्र नहीं अपना कीमती शाल उड़ा दिया महात्मा बोले खुश रहो बेटा ऐसे ही करते रहो तुम जिंदगी भर राजा चला गया थोड़ी देर में एक चोर आया संत के शरीर पर इतना कीमती शाल दबे पाँव आया साल का कोना पकड़ा झटक कर ले गया महात्मा हंसकर बोले खुश रहो बेटा तुम ऐसे ही करते रहो जिंदगी भर अपनी मस्ती एक महात्मा मरघट में जाकर सो गए गांव के एक सज्जन गए बाबा मरघट में क्यों पड़े हो बस्ती में चलो सबसे मिलना हो जाएगा महात्मा बोले मरघट अच्छा बस्ती में कोई मिलेगा कोई नहीं मिलेगा महाराज आपके पास बिछाने ओढ़ने को नहीं महात्मा बोले हमारे पास सब है तुम्हें तो दिखता ही नहीं जमीन पर लेट जाते हैं सिराने हाथ रखते हैं और हम तो अपना बिस्तर तकिया हमेशा साथ रखते हैं महाराज बस्ती में चलो महात्मा बोले क्या करेंगे बस्ती में जाकर कोई मिलेगा कोई नहीं मिलेगा फिर मिलने की जगह मरघट अच्छी एक दिन बस्ती वाले यहां आएंगे वहां जाके करेंगे क्या प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है कैसी गंगीन कहानी है जिंदगानी की उम्र ढलती है तो मरघट की याद आ रहा है महात्मा सदा प्रसन्न अच्छा।, अच्छा एक मंत्र जानते हो एक मंत्र जरा सा उनसे पूछो महाराज कहाँ से आए कब राम जी की इच्छा से बस राम जी की इच्छा से वहां से आए राम जी की इच्छा से यहाँ रह रहे हैं और कब वैसे तो राम जी की इच्छा से कल जाने का विचार है आगे जैसी राम जी की इच्छा ये राम जी की इच्छा से ही सब कुछ करते हैं और ये मंत्र अगर सिद्ध हो गया बोलते बोलते तो जब जीवन का अंतिम क्षण आएगा तब भी पूछोगे कि अब कहाँ जा रहे होगा जैसी राम जी की इच्छा राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे ये ना पूछो कि मर कर किधर जाएंगे वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे ये रामदा की इच्छा है संतों को क्या परेशानी इसीलिए मंगतंग के टुकड़े खां मंगतंग के टुकड़े खां के, के, के। आ, मंग तंग के टुकड़े खांदे मंग तंग के टुकड़े खांदे चाल चले अमीरा बादे, बादे, बादे, बादे, बादे, बादे, बादे, बादे। आहा। तो ऐसे संतों को समस्या क्या है उन्हें परेशानी क्या है संत की अपनी कोई परेशानी नहीं मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज और परमारथ के कारण मोहिन आवे लाज फिर संत परेशान क्यों संसारी की समस्या तुम समझ जाओ तुम्हें ठीक हो जाए तुम्हारा ये हो जाए बार बार आएंगे जाएंगे समझाएंगे वह इसी तरह जीव दांत में तिनका कण फंसा है तो बार बार जाएगी कुरे, निकल जाए निकल जाए निकल जाए जीव की अपनी कोई समस्या ही नहीं है लेकिन दांतों का व्यवहार जो जीव दांतों का इतना ख्याल रखती है भोजन करते समय ऊपर नीचे के दांतों के बीच में अगर जीव आ जाए तो दांत ये लिहाज नहीं करते कि हमारा इतना ख्याल रखती है बोलो जीव को भी कुचलते हैं कि नहीं दांत जिंदगी भर यही होता है दांत कुचलते रहते हैं जीव को और जीव दांतों से तिनका निकालती रहती है संसार में भी यही होता है संसारी संत को सताते रहते हैं और संत फिर भी संसारी का हित करते रहते हैं देखो हम करते जाते हैं गलती पे गलती हम करते जाते हैं गलती पे गलती मगर माफ करती है रहमत तुम्हारी हम करते जाते हैं गलती पे गलती मगर माफ करती है रहमत तुम्हारी करें लाख कोशिश बदलती नहीं है ना आदत हमारी ना आदत तुम्हारी हम करते जाते हैं गलती पे गलती मगर माफ करती है रहमत तुम्हारी करें लाख कोशिश बदलती नहीं है ना आदत हमारी ना आदत तुम्हारी संत संसारी का हित करें संसारी संत को कुचल यही चलता रहता है पर विभीषण जी कहते हैं बत्तीस दांतों के बीच में मैं अकेली जीभ की तरह जिम दसन मीव विचारी हनुमान जी बोले विभीषण जी विचारे मत बनो विचार करो क्या विचार करें क्या मुंह में पहले दांत आए कि जीव जीव आई दांत नहीं आए अच्छा अंत तक किसका भरोसा है दांतों का भरोसा नहीं कब गिर जाए चले जाए पर जीव का भरोसा है कि नहीं तो जो पहले से है और अंत तक है ये दांत तो बीच में आए बीच में ही चले जाएंगे इनसे क्या डर है विभीक्षण जी बोले डर तो नहीं लेकिन जीव तो कोमल है दांत तो मजबूत है जीव में तो हड्डी तक नहीं लगी क्यों कुदरत को ना पसंद है सख्ती बयान में इसीलिए तो दी नहीं हड्डी जवान इतनी कोमल है ये जीव हाँ। हाँ। हनुमान जी ने कहा कि जीव तो दांतों का ऐसा बिगाड़ सकती है कि कोई नहीं बिगाड़ सकता कैसे का दांत जब ज्यादा परेशान करने लगते हैं तो डॉक्टर के पास जाकर बोलता कौन है जीव जीव क्या कहती डॉक्टर साहब अब तो ये दांत बहुत परेशान कर रहे हैं अच्छा जीव इतनी शिकायत अगर डॉक्टर से कर दे तो क्या दांत विरोध करेंगे नहीं साहब ये झूठ बोल रही है हम बत्तीस हैं हमारी बात मानो दांत नहीं बोल सकते जीव बोलेगी और डॉक्टर क्या करता अपना औजार उठा के एक एक करके सब दांतों को निकालकर बाहर फेंक गए और मुख में अगर एक भी दांत ना हो तो राज्य जी किसका जीव का फिर चाहे जहां जा में कौन रोकने टोकने वाला है? हनुमान जी ने कहा कि विभीषण जी तुम जीव की तरह हो और लंका में रहने वाले राक्षस दांतों की तरह चिंता मत करो कुछ दिन बाद डॉक्टर साहब आने वाले हैं श्री राम जी भवरोग मिटाने वाले डॉक्टर आएंगे समुद्र किनारे शिविर लगेगा आप चले जाना और शिकायत कर दें और अगर एक भी बच जाए तो हमें बता दू हनुमान जी ने वही किया तुम मंत्र भी भीषरण माला नंगे स्वर भए सब जग जाना सब जग जाना सब जग जाना मनोमरो मन नंगे स्वर भए सब जग जाना तुमरो मन नंगे स्वर भए सब जग जाना तुमरो मन मंत्र विभीषण जी ने यह मंत्र स्वीकार कर लिया हनुमान जी ने कितनी अच्छी सलाह दी भगवान से जोड़ा क्यों क्योंकि क्यों हनुमान जी को दया लगी विभीषण जी दीन है विभीषण जी जब राम जी की शरण में आए दीन वचन सुन प्रभु मन भाव दीनता से भरे बीषण और दीन कौन जिसके मन में ये भाव रहे तू दया दीन हो तू दान हो बे पास गए गए क्यों दीन पर दया लगी दीन है यहां कहां सज्जन कर पासा? दुष्टों की नगरी में दीन रामायुध अंकित गृह शोभा बरण न जाए नव तुलसी का वृंद हरष कपीराय राम जी के भरोसे कोई लंका में रहना राम जी के धनुष्मण रक्षा कर रहे हो जिसकी नव तुलसी के बृंद लगाए हो अत्यंत आनंदित हुए हनुमान जी हनुमान जी विभीषण जी को दीन समझकर गए क्यों दया करने क्यों दया करने गए क्योंकि राम जी भी कोमल चित अति दीन दयाला तो हनुमान जी भी कोमल चित अति दीन दयाला दीन पर दया पर दया की युक्ति बताई पर आपने एक बात अनुभव की होगी आप अलार्म घड़ी में चाबी भरते हैं अलार्म बजाने के लिए भरते पुराने समय में इस तरह की घड़ियां आती थी गोल गोल उनमें भरते थे अलार्म तो एक बात तो है अलार्म जब हम भरते हैं तब बजता नहीं जब भरते हैं जिस समय भरते हैं तब बजता नहीं लेकिन जिस समय के लिए भरते हैं उस समय जरूर बजता है और सोते हुए आदमी को जगा देता है इसी तरह आपके मन रूपी घड़ी में जो अभी सत्संग का अलार्म भरा जा रहा है वो इस समय बजेगा नहीं पर जिस समय के लिए भरा जा रहा है उस समय जरूर बजेगा और आप सोते हुए को जगा देगा कि जाग जाओ जाग जाओ, जाओ, जाओ। क्यों भाई कई बार लोग हमें तो कुछ समझ में नहीं आता पता नहीं आपको ठीक है जो कुछ होगा सो अभी नहीं बजेगा भरते जाओ भरते जाओ अला श्री हनुमान जी ने विभीषण जी के मन में यह अलार्म भरा भगवान के चरणों में जाना भगवान की शरण में जाना लेकिन ये अलार्म बजा नहीं हनुमान जी भी जानते हैं बजेगा नहीं तो हनुमान जी ने एक काम किया क्या रावण जुड़ा हुआ रावण से जुड़े हैं विभीषण जी कोई लाख गया कि रावण खराब है विभीषण जी कहते हैं तो खराब लेकिन हमारे लिए तो अच्छा है कई बार हम लोग भी ऐसा अनुभव करते हैं। आदमी तो गलत है लेकिन हमारे लिए ठीक है एक और आप कह रहे गलत है वो हमारे लिए ठीक है याद रखो जो गलत है वो आपके लिए कभी ठीक नहीं हो सकता मौका पड़ने पर पता लगेगा गलत तो गलत है पर विभीषण जी कहते हैं रावण ने हमसे तो आज तक कुछ नहीं कहा एक आदमी रोज सवेरे चार बजे जागकर भजन करता था एक दिन नींद लग गई बजे तक सोता रहा रात तो बड़ी देर हो गई बहुत रोया उसे बहुत दुख हुआ दिन भर रोता रहा दूसरे दिन सोया सवेरे चार बजे किसी ने कंधा पकड़ के हिला दिया, उठो भजन करो तीसरे का भाई तुम जगाने वाले कौन हो तो उस आदमी ने कहा कि क्या करना तुम्हें जानकर तुम तो जागो और भजन करो नहीं नहीं बताओ तुम हो कौन उस आदमी ने कहा कि मैं तुम्हारा पाप हूं पाप हो तो तुमने हमें जगा दिया तुम तो हमें सुला देते तो ठीक था उसने कहा कि हाँ हाँ हा, मैं पाप हूं मैंने तुम्हें जगाया क्यों कल तुम नहीं जाग सके तो दिन भर इतना रोते रहे तो भगवान के करीब पहुंच गए नहीं तो आध घंटे पूजा करते नियम पूरा हो जाता है दिन भर खुश रहते पूजा हुई नहीं तो दिन भर रोते रहे आज पूजा नहीं हो आज पूजा नहीं हो तो भगवान के करीब पहुंच गए मैंने सोचा कि कहीं रोज ऐसे ही हुआ तो तुम्हें जल्दी भगवान मिल जाएंगे इसलिए मैंने सोचा जगा दें यही ठीक है अपना एक आध घंटा पूजा करें फिर फ्री हूँ इसलिए मैंने जगा दिया आप समझ गए रावण भी कहता है कि पिछले जन्म का मुझे अनुभव है हिरण कश्यप था विभीषण जी प्रहलाद बने थे मैंने इनकी भक्ति में इतनी बाधा पहुंचाई इतनी बाधा पहुंचाई कि ने जल्दी से जल्दी भगवान मिल गए रावण कहता पिछले जन्म वाली गलती अब मैं नहीं करूंगा अब तो विभीषण जी की भक्ति में सहयोग दूंगा रावण सबका विरोध करता है विभीषण जी का नहीं रावण के राज्य में विभीषण जी रामायु अंकित मकान बना के रहते हैं राम राम करते हैं रावण कभी कुछ नहीं कहता बल्कि विभीषण जी आते उनकी बात माता नहीं ठीक जी जी की बात इसलिए के मन में भी ये जम गया कि रावण है खराब पर हमारे लिए ठीक है वो ठीक बिल्कुल नहीं है हनुमान जी ने कहा कि मैंने लाख समझाया है पर अभी ये समझ काम करेगी नहीं अभी यह अलार्म बजेगा नहीं हनुमान जी ने एक ही काम किया क्या पूरी लंका जला दी विभीषण की कुटिया छोड़ दी अब रावण को पता लगा लंका जल गई कुछ बचा विभीषण की कुटिया बची अब रावण का माथा ठनका कि जब बंदर को मृत्युदंड दे रहे थे तो विभीषण जी बीच में आए और कोई सजा दे दी और बंदर ने लंका जलाई तो विभीषण की कुटिया छोड़ दी जरूर इन दोनों में कुछ ना कुछ मिलीजुली जुली भगत है अब तक मैं विभीषण जी का कहना मानता था अब नहीं मानूंगा और रावण जैसे ही रावण के पास जैसे ही श्री विभीषण जी आए और विभीषण जी ने कहा कि मेरी बात मानो सीता जी। रावण बोला मेरे नगर में रहते हो तपस्वियों से तुम्हारा प्रेम है तुम्हारी कुठिया क्यों नहीं जल अब विभीषण विचारे किया जाने क्यों नहीं जरिए पर रावण ने बात नहीं मानी अस कहे कि चरण प्रहारा नाथ मानी निकल गया होगा विभीषण जी ने बहुत चेष्टा की मान जाए अब अलार्म बजने का समय आया है अब संत की बात याद आई कि हनुमान जी ठीक कह रहे मैं आपको बताऊं, दो तरह से बात बनती है संत की बात लग जाए और अपनों की लात लग जाए जिन्हें घर वालों की लात नहीं लगती उन्हें संत की बात नहीं लगती अब बहुत लोगों को बात तो लग गई है लेकिन अभी लात नहीं लगी है कई लोगों को लात रोज लगती है पर उन्हें बात नहीं लगती। ये दोनों लगे एक साथ जगत से अगर चोट खाई न होती प्रभु याद तेरी भी आई न होती ये जगत बड़ा दुखदाई सुख की आस जो उसने ही दुख पाया सुख आशा रखी जिसने उसने ही दुख पाया आशा रखी जिसने इस दुनिया से प्रेम लगाकर कर बोलो प्यारे किसने इस किस दुनिया से मोह लगाकर लगा कर बोलो प्यारे किसने कब चैन कब बजरासी बजरा सुख की आश कज से झूठे नाते किसका कौन हुआ है वो तेरे से झूठे नाते किसका कौन हुआ है कब बाजी उल्टी पड़ जाए जीवन एक जुआ है कब बाजी उल्टी पड़ जाए जीवन एक जुआ है परेशानी परीक्षा लगी रावण की याद आई हनुमान जी के वचन की और भगवान की शरण में भीषण जी पहुंच गए किसके कारण हनुमान जी के कारण हनुमान जी को दीन पर दया लगी ये कोमल चित दीन दयाला अवै कारण ka ah. भगवान कृपा ना कारण कृपा करने वाले हनुमान जी घूम रहे हैं लंका में अचानक पूरी लंका में श्री सीता जी को खोजने के बाद सीता जी नहीं मिली क्यों क्यों वैसे भी देखो ये लंका सोने की है और सीता जी नहीं मिली सीता जी को भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते सीधी सी बात सोने में और शांति मिलेगी सोने की लंका में शांति मिलेगी देखो दो शब्द हैं याद रखना सुख और शांति सोने की लंका में सुख तो मिलेगा शांति नहीं शांति तो अशोक वाटिका में शांति तो बगीचे में मिलेगी शांति तो वाटिका में मिलेगी शांति तो सत्संग की बाटिका में मिलेगी सोने की लंका में हां सोने की लंका में हाँ, तो सुख मिलेगा देखो अपने यहां दो चीजें हैं एक, एक है साधना और एक और है एक साधन बड़े ध्यान से सुना साधन और साधना साधन से सुख मिलता है साधना से शांति मिलती है साधन से सुख साधना से शांति आप ऐसे सोचो बिजली पैदा की गई वैज्ञानिकों ने की खोज की पानी से बिजली उत्पन्न हो पानी के फोर्स से बिजली उत्पन्न हो बिजली एक साधन और बिजली से कितनी सुविधाएं लाइट जल रही है पंखे चल रहे माइक बज रहा था तो ये साधन सुख देने वाले हैं ये भौतिक विज्ञान है लेकिन एक दूसरी बात भी आप सुनो जिस पानी में बिजली है उसी पानी में परमात्मा है हमारे सदग्रंथ यही कहते हैं ईशावास्यम सर्वम यथ किंच जगत पानी में भी परमात्मा है अच्छा लेकिन एक बात है पता लग जाए कि पानी में बिजली है लेकिन जब तक बिजली पैदा नहीं की जाएगी तब तक सुख मिलेगा नहीं ठीक है इसी तरह पता भी लग जाए कि पानी में परमात्मा है लेकिन जब तक परमात्मा प्रकट होंगे नहीं शांति मिलेगी नहीं पता लग जाना ज्ञान है केवल ज्ञान से कुछ बात नहीं बनती ज्ञान माने पता लग गया बस हम जानते हैं हम जानते हैं कि सब में भगवान है और इतने ही जानकर आराम से सो गए भगवान है सब में बस जान लिया अरे जान तो लिया पाया कहा इसीलिए हरि व्यापक सर्वत्र समाना ये जान लिया पर प्रकट कैसे करें का प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना पदार्थ से साधन को पैदा कर लेना भौतिक विज्ञान है और पदार्थ से परमात्मा को प्रकट कर लेना भक्ति का विज्ञान है लोगों ने पानी से बिजली निकाली और गजराज ने पानी से परमात्मा को प्रकट किया पानी में ही तो पुकारा जब ग्राह ने पाँव पकड़ा ग्राह गज को कर लिया बल में हरी सुनी थी जल में प्रभु प्रबल में हुए प्रकट रे तेरे संग कट जाएंगे कटरे सारा सीताराम सीताराम राम रट रे तेरे संकट जाएंगे रे, मन सीताराम सीताराम राम रट रे तेरे जाए कटरे अच्छा एक बात और सुनो हम भारतवासियों ने भगवान को प्रकट किया फिर से कह रहा हूं दोबारा सुन हम भारतवासियों ने सब में भगवान को देखा गंगा जी में भगवान पहाड़ों में भगवान नदियों में भगवान तो साधना के द्वारा भगवान को प्रकट किया तो क्या मिला साधना के द्वारा भगवान को प्रकट किया तो क्या मिला हम लोगों को शांति इसलिए हम लोग मंत्र भी बोलते हैं यही कहते पूर्ण मदा पूर्ण मिदम पूर्णात पूर्ण मुदच्यते पूर्ण से पूर्णमादाय पूर्ण, पूर्ण मेवावशिष्य ओम शांति शांति शांति तो हम लोगों को क्या मिला शांति तीर्थों में शांति मंदिरों में शांति सब जगह शांति सब जगह भगवान है सब जगह भगवान है ये हमारी साधना लेकिन एक गड़बड़ी हुई हमारे यहाँ क्या हम लोग साधना तो करते रहे भगवान को तो प्रकट करते रहे पर साधन प्रकट करने बंद कर दिए इसलिए शांति शांति तो रही सुख नहीं रहा और भारत से बाहर वाले देशों ने साधन पैदा किए उनके यहां साधन इतने के सुख ही सुख है और अपने यहां शांति शांति है सुख नहीं उनके यहां सुखी सुख है शांति नहीं और इसीलिए यह होने लगा कि हम लोग सुख के लिए विदेश जाने लगे और विदेशी शांति पाने के लिए भारत में आने लगे यही हो रहा है उन्हें शांति चाहिए, चाहिए तो भारत हम कहते हम तुम्हें शांति देंगे तुम हमें सुख दो भारत का आदर्श तब है जब हम शांति भी पाएं और परमात्मा को भी प्रकट करें लंका में केवल सोने की लंका है सीता जी नहीं शीता जी अशोक वाटिका में इसीलिए हनुमान जी को सोने की लंका में शांति नहीं मिली सब जगह खोज रहे हैं और उसका तो नाम ही सोना सो ना आ जाए सोना फिर सो न हमें भी मिल जाए हमें भी मिल जाए हमें भी मिल जाए तो नहीं मिले तब तक, तक परेशानी और मिल जाए तो, तो चला ना जाए ये परेशानी और चला जाए तो परेशानी अरे भाई शांति तो सपने जग में आराम नहीं आराम तो राम के पायन में ये शांति और सुख का सम्मिलन बनाना चाहिए सुख शांति हनुमान जी को नहीं मिली सीता जी सब जगह खोजते रहे लेकिन तब तक अचानक विभीषण की कुटिया दिखाई पड़ी हनुमान जी सोचते यहाँ कहाँ सज्जन कर भाषा मन मातल कर kapi laaga <laughs> manamat kar ते ही समय विभिन्न विभिन्न समय विभीषण जी जाए सोने की लंका इतना सोना कहां से आया एक महात्मा बोले तो भैया लिखा तो है सब जगह सो तो सोने की दीवाल सोने की छत और, और सोने के केवाड़ इतना सोना दूसरे का मुहावरा है जैसे भारत को लोग सोने की चिड़िया बोलते हैं उन्हें नहीं नहीं, नहीं लिखा है तो महात्मा बोले लिखा है तो लंका तो सोने की थी कोई जगने की थी वहां तो छह महीने सोने वाले थे और यहां इतने इतने दिन सोने वाले हो तो लंका तो सोने की है सोने की लंका में सब सो रहे हैं मोह निशा सब सोव हारा लेकिन इस लंका में एक है जो जाग गए कौन विभीषण जागने वाले हैं राम राम ते कीना हनुमान जी ने देखा बस निश्चय कर लिया गया विभीषण जी ने हनुमान जी को नहीं देखा विभीषण जी ने हनुमान जी को नहीं बुलाया विभीषण जी ने हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करके नहीं का धारे लेकिन हनुमान जी ने कहा कि कोई बुलाए ना बुलाए मैं जाऊंगा यही सन हठ कर पहचानी साधु मैं तो इससे प्रेम करूंगा पहचान बढ़ाऊंगा और हनुमान जी बिना बुलाए गए क्यों क्योंकि कारण बिन रघुनाथ कारण बिन रघु पाला कोमल रघुनाथ दयाल ये राम जी के जो गुण है चित्र का कोमल होना दीन पर दया का भाव और बिना कारण कृपा करना राम जी का श्री राम जी का यह स्वभाव श्री हनुमान जी में आ गया है और हनुमान जी अपने इसी स्वभाव का परिचय देते हैं राम जी का स्वभाव ही हनुमान जी में प्रकट हुआ है इसी के साथ यह चर्चा को अब यहाँ विराम बड़े प्रेमशील हैं चलो भाई अब राम जी की चर्चा में एक भजन के लिए कहा गया है तो हम लोग भी वृंदावन चलें वृंदावन जाने को जी चाहता है वृंदावन जाने को जी चाहता है वृंदावन जाने को जी चाहता है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 में बाकी बिहारी वृंदावन में बाके बिहारी नैना लड़ाने को जी दी जा लड़ाने को जी जाता है वृंदावन जाने को जी चाहता बृंदावन जाने जमुना महारानी बृंदावन में जमुना महारानी वृंदावन में जमुना महारानी जमुना महारानी यमुना जमुना माला वृंदावन जमुना महारानी गोता लगा ले तो जी चाहता है गोरा तो चाहता है राधे राधे, काने राधे।, राधे राधे गाने चाहता है राधे राधे गाने राधे राधे राधे जय जय जय श्री राधे राधे राधे राधे जय जय जय श्री राधे राधे राधे राधे जे जे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 sita sita sita sita, sita ram ji sita sita sita ram ji radhe radhe radhe jai jai jai shri radhe radhe radhe radhe jai jai jai shri radhe sita ram sita rau.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 राधे राधे राधे जय जय श्री राधे राधे राधे राधे श्री राम जय जय जय श्री राधे जय जय जय श्री राधे सुमिरत राम जो श्री सुमीरत श्री राम जुगल नाम राजेश भगत लहे विश्राम श्री सीताराम जी महाराज श्री हनुमान जी महाराज की जय राधा कृष्ण भगवान की गौरी शंकर भगवान की सब, सब संतन, संतन की जय सब भक्तन की जय जय श्री सीताराम जी बहुत सुंदर भाव मधुर भाव जय जय भगवान के